आज बाईस मई 2014 का गुरुवार दिवस है और हरिहत्रिक आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम अभी शिवसूत्र के आरंभिक पांच सूत्रों का वाचन कर चुके हैं अति संक्षेप में कहें तो हमने पढ़ा था चैतन्य मात्मा जिसमें हमें पूर्ण ब्रह्मांड का सत्य मैं वो एक सत्य जो अंतिम सत्य है किसी भी वस्तु का सत्य को खोजें तो वही चैतन्य तक पहुंचते हैं ये बात कही गई थी ये सर्वोच्च सत्य है और सर्वोच्च सत्य ही हमारा लक्ष्य है जिस पर हमको पहुंचना है उसको पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न रास्ते हैं जिनको हम शाम्भ हो पाए शाक्तोपाए आण्डोपाए के रात में जानते हैं ये हमारी अपनी योग्यता रुचि मानसिकता इन सब पर निर्भर करता है कि हम कहाँ खड़े हैं उन्होंने ये भी बात करी थी चैतन्य आत्मा तक पहुंचने की जो राह है उसमें हो पाए शून्य आयाम की विधि है जीरो डायमेंशन मेथड जिसमें हमको अपने मात्र अपनी चेतना को उगाड़ना है विचार शून्यता के द्वारा हम जहां हैं वहीं रहना है ना तो वहां पर कोई साधना है ना कोई ध्यान ना कोई धारणा मात्र अपनी चेतना को उन विचारों के आवरण से मुक्त करना है दूसरी विधि शाक्तोपाय की है जहां हमको अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करना है यह हमारी योग्यता जहां थोड़ी सी निचले स्तर की है इसलिए हमको शाक्तोपाय का सहारा लेना पड़ता है शाक्तोपाय में जो कुछ सहारा लिया जाता है हमारे आंतरिक शक्तियों का सहारा लिया, लिया।, लिया जाता है हमने बाहर की किसी चीज का सहारा नहीं लिया मात्र आंतरिक शक्तियों का सहारा लिया जाता है जिसके द्वारा हम अपनी चेतना पर अपनी शुद्ध चेतना पर हमारी सर्वोच्च चेतना पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसी का चिंतन करते हैं उसी का मनन करते हैं और उसी के द्वारा हम उस चेतना के सत्य को अपने हृदय में प्रफुल्लित करते उजागर करते हैं उसका अनुभव करते हैं उसका बोध करते हैं ये शक्त है तीसरा आणवो है जिसमें हम बाहरी किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते जैसे चित्र मूर्ति कोई बिंदु ये मोटे तौर पर निचले स्तर के ध्यान है आणु उपाय में इससे उच्च स्तर इस के ध्यान है किसी मंत्र मंत्र के अर्थ किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना जैसे आपको गुरु मंत्र है तो उसके अर्थ पर ध्यान केंद्रित करें इसके अलावा हम अपने शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जैसे गुरु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कंठकूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं अर्धस्थल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं नाभ स्थल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं इसके अलावा हम अपनी इंद्रियों के भिन्न भिन्न क्रियाकलापों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। किसी दृश्य पर उस दृश्य की विशालता में हमको फिर धीमे धीमे पर ब्रह्मांड की विशालता नजर आने लगती है। किसी बिंदु की विशालता पर हमको ब्रह्मांड की विशालता नजर आने लगती इसके अलावा हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जब सांस लेते हैं उसके एक आरंभिक बिंदु उसके अंतिम बिंदु और उसके मध्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं सचमुंच में तीनों बिंदु एक ही है और वो अपना विस्तार पाते चले जाते हैं क्योंकि एक श्वास समाप्त तो होती है दूसरी शुरू होती है इन्हेलेशन समाप्त तो होता है एक्सलेशन शुरू होता है और उन बिंदुओं पर ध्यान करते वक्त हम अपनी सर्वोच्च चेतना का अनुभव पा सकते विधि की बात करें तो शाक्तोपाय की विधि सामान्य जन के लिए ज्यादा आसान है जिसमें हम दो क्रियाओं के बीच पर ध्यान केंद्रित करते हैं जैसे दो मनकों के बीच में वो धागा होता है जिसने उन दो मंथों को, को जोड़ रखा है एक मन का क्रिया वो क्रिया समाप्त होती है दूसरी शुरू होती है हम कई बार इस बात में चर्चा कर सकते हैं। कि हमारे जीवन घटनाओं का क्रम है एक घटना समाप्त होती है दूसरी आरंभ होती है और दूसरी घटना अपना पूर्ण विकसित स्वरूप ग्रहण करती है और उसके बाद उसका अंत होने लगता है उसके बाद में नई घटना शुरू होती है। और यह क्रम संसार में छोटे से छोटे रूप में और बड़े से बड़े रूप में भी दिखाया जा है। बड़े से बड़े रूप में इस ब्रह्मांड की संरचना उसके ब्रह्मांड का समापन और छोटे रूप में देखा एक व्यक्ति का जीवन जन्म बड़ा होता है वयस्क होता है वृद्ध होता है उसके जीवन का शरण हो जाता है उसका अंत हो है ये भी एक घटना है ऐसी ही घटना हमारे जीवन में होती है हम एक कागज उठाते हैं कागज का जन्म होता है जब हम उसको कागज को अपने टेबल पर रखते हैं लिखने के लिए उस कागज की स्थिति होती है जब हम उस पर लिखना चाहते हैं तो उस कागज का अंत हो जाता है फिर पेन का जन्म हो जाता है उस पेन को जब हम हाथ में ग्रहण करते हैं और लिखना शुरू करते हैं तो पेन जो है उसकी स्थिति हो जाती है लेकिन जैसे ही हमको ध्यान आता है कि अब हमारा काम हो गया अब हम कहीं और जाना है तब हमारी उस पेन का संवार हो जाता है और किसी और क्रिया की स्थिति हो जाती है या उसका जन्म होने लगता है तो एक क्रिया से दूसरे क्रिया के बीच में दाहिना पैर रखते हैं बायां पैर उठाते हैं बायां पैर रखते हैं दाहिना उठाते हैं चलते वक्त भी हम ये ध्यान कर सकते हैं कि हम जब दो क्रियाओं के बीच में ध्यान करेंगे उस समय शुद्ध चेतना हमारी प्रकट रहती है, घटना उस चेतना से बनी है और उसी चेतना में विलीन हो जाती है सृष्टि होती है और उसी में संहार हो जाता है और यह सृष्टि और संहार की क्रिया सतत चलती है और जिस समय संहार होता है ये ठीक वैसी बात है जैसे एक गहना बना उसका अपना जीवन था उसका बाद उस गहने को गला दिया जाता है उसका बाद उसी सोने से दूसरा गहना बनाया जाता है लेकिन जिस गला दिया जाता है और नया गहना नहीं बना उस बीच में शुद्ध स्वर्ण स्वरूप में रहता है वो ये कई बार इन घटनाओं से गुजरता है लेकिन सोना फिर भी बना रहता है वो फिर नया रूप ले लेता है नया गहना बनता है उसका एक अपना जीवन होता है वो जीवन नष्ट होता है और उसके बाद में फिर स्वर्ण स्वरूप में आ जाता इसी तरह से हम चेतना से सब कुछ ब्रह्मांड बना है वो एक घटना का रूप लेता है चाहे वो छोटी सी घटना चश्मा ढूंढने की हो चाहे पेन ढूंढने की हो उस घटना का रूप लेता है और उस घटना का समापन होने के साथ ही वापस वो अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाती है तो इसलिए हर घटना वापस चेतन से शुरू होती है और चेतन में समा जाती है चाहे वह चश्मा ढूंढने की हो चाहे चलने की घटना हो या एक कदम उठाने की घटना हो या छोटे से छोटी सांस लेने की घटना हर घटना को हम चेतन से विकसित होती हुई और वापस चेतन में समाती हुई महसूस कर सकते हैं और यह महसूस करना ही हमारा शाक्तोपाय का ध्यान है तो शाक्तोपाय के ध्यान में हम घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं एक घटना विकसित होती है अपना पूर्ण वयस्क स्वरूप लेती है और वो घटना फिर समाप्त होने लगती घटना की संवार होने लगती है तो घटना का संवार और घटना का जन्म और इसके बीच में घटना की स्थिति इन घटनाओं के बीच में वो शुद्ध चेतना स्वरूप में रहती जैसे अभी बताया अपने एक गहना बना उसको हमने गलाया अब उससे दूसरा गहना बनाया लेकिन जिस समय नया गहना नहीं बना पुराना गहना नहीं रहा उस समय वो शुद्ध स्वर्ण स्वरूप उसी तरीके से हर घटना ये बार बार हम रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि यह बात हमारे को जब बोध आ जाएगा तो हम शाक्तोपाय को ठीक से समझ पाएंगे क्योंकि शाक्तोपाय इसके बाद ही हमको पढ़ना है अभी जैसे ही समाप्त होगा क्योंकि शां्भ उपाय अत्यधिक उच्च योग्यता की आवश्यकता महसूस शां्भ शा, उपाय में अत्यधिक उच्च योग्यता की आवश्यकता होती है जहां पर हम दृढ़ रूप से यह मान सके कि जो कुछ विकसित है ब्रह्मांड वो चेतन का स्वरूप है अक्सर हम अपनी सैकड़ों जन्मों की मान्यताओं को इस तरह से ध्वस्त करने में सफल नहीं होता कुछ योगियों को छोड़ दें जो अत्यधिक उच्च योग्यता वाले हैं लेकिन फिर भी शांभ उपाय अंतिम है शाक्तो शाक्तोपाय का एकमात्र उद्देश्य है शां्भ उपाय की योग्यता प्राप्त करना इसलिए हमको शां्भ उपाय सबसे पहले पढ़ना है उसको जानना है समझना है लेकिन परम सत्य को कभी हम अपने निगाह से बोझल नहीं दे दें जैसे अगर हम यहां से एक यात्रा करने जा रहे हैं कि बद्रीनाथ पहुंचना है तो हम दाएं से जाएं, बाएं से जाएं ट्रेन बदलें कभी रास्ते में बस में जाएं, कुछ भी करें हमारे आंखों से ये ओझल नहीं होता कि हम बद्रनाथ जाए क्योंकि हमारा उद्देश्य वहां जाने का रास्ते में एक जगह छूट गई चलेगा एक जगह रात ज्यादा बितानी पड़ेगी चलेगा एक जगह रात बिताने की सूची थी नहीं बिता पाए तो चलेगा लेकिन बद्रीनाथ नहीं पहुंच पाए वो नहीं चलेगा क्योंकि वहां जाना ही हमारा मूल उद्देश्य है और यहां पर हमारा उद्देश्य है हमारे हृदय के अंदर चैतन्यम आत्मा इसका फूल विकसित करना इसकी भावना विकसित करना इस बोध में जीना ये जानकारी आसान है फिर इस जानकारी से मोहब्बत होती है इमोशनल लेवल पे, और उसके बाद में इंटेलेक्चुअल इमोशनल लेवल के बाद में परसेप्टिव लेवल जो आता है हमारे इंटिट्यू परसेप्शन होता है जो पराचेतना के स्तर पर हमको उसका बोध कराता है और वो तीसरा बोध ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जानने तक कोई भी जान सकता है कोई भी लेक्चर दे सकता है कुछ लोग हैं उससे प्रेम कर सकते हैं उस बात से लेकिन उस बात को जीने का अधिकार सिर्फ उसका होता है जो उस बात में डूब जाता है तो इसी को बोलते हैं बोध इसी को बोलते हैं इनलाइटनमेंट जब हम नाभि के स्तर पर उस बात को समझ जाते हैं तो उस उद्देश्य को नजर से कभी ओझल नहीं होने दें चाहे हम शाम्ब पा पढ़ रहे हो शाक्तो पढ़ रहे हो चाहे बाद में हम आणु वो हम ये कभी भी नजर से नहीं ओझल होने दें कि चैतन्य मात्मा सब कुछ का अंतिम सत्य वही है और उसी बात को समझने के लिए सारा शास्त्र है हमने दूसरा पढ़ा था ज्ञानम बंध क्यों कि सब कुछ भिन्नता का ज्ञान है वो बंधन है हम इसको समझते नहीं ये तो कुर्सी है ये काहे का भगवान ये तो टेबल है भगवान तो मंदिर में उसके बाद में हम समझते हैं कि यह अच्छा है ये बुरा है ये आपका है ये मेरा है ये मेरा घर है ये पराया घर है ये मेरा गांव है ये दूसरे का गांव यह मेरा देश है वह दूसरे का देश है हम सब चीजों में भिन्नताएं देखते वो भिन्नता की नजर वह हमारी माया के चश्मे से दिखती भिन्नता की नजर हमको माया के चश्मे से देखती और ये जब पर्दा फूट जाता है यह हम तोड़ देते हैं ये जब पट उठ जाता है हट जाता है हमारे आंखों के सामने तो so जो दृष्टि मिलती उसी का नाम है शिव दृष्टि तो आध्यात्मिक ऋषियों की जो सर्वोच्च प्रार्थना है वो ये है कि हे hey, प्रभु मुझे वो दृष्टि दे दे जिस दृष्टि से तू संसार को देखता है तेरी दृष्टि से तू जो संसार को देखता है वह दृष्टि मुझे दे दे मुझे और कुछ नहीं चाहिए वह दृष्टि दे दे से तू संसार को देखता है क्योंकि तू संसार को अपने विकास के रूप में देखता है तूने नहीं बनाए मुझको तूने नहीं बनाया मेरे दोस्तों को तूने नहीं बनाया मेरे दुश्मनों को और तूने नहीं बनाया उन सब चीजों को जो मुझे पसंद है और तूने नहीं बनाया उन चीजों को जो मुझे नापसंद है जो मुझे अच्छी लगती है जो मुझे बुरी लगती है जो मेरी अपनी है जो पढ़ाई है जो पास है जो दूर है जो भूत में चली गई जो भविष्य में आने वाली है वो सब कुछ तू नहीं बनाई तो उस को तू जब स्वयं से ही तेने बनाया है तो तू स्वयं से विलक्त तो देख ही नहीं सकता तो मुझको वो दृष्टि देते जिस दृष्टि से तू ब्रह्मांड को देखता है अगर तुम ब्रह्मांड को जिस दृष्टि से देखते हो वो दृष्टि अगर मुझे उधार दे दो जब उसी ने ब्रह्मांड को बनाया है वह अपने ही से बनाया है क्योंकि जब उसने शिक्षण ब्रह्मांड को बनाया उसके पास बनाने के लिए ना तो कोई मिट्टी थी ना कहीं पानी ना कहीं सीमेंट ना कहीं लोहा ब्रह्मांड को बनाने के लिए उसने जो कुछ यूज किया या जो कुछ उपयोग में किया वो था उसका अपना स्वरूप उसने अपने स्वरूप से ब्रह्मांड को बनाया क्योंकि अपने स्वरूप से ब्रह्मांड को बनाने के सिवा उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था तो प्रथम क्षण जब ब्रह्मांड बना तो उसने अपने से ही ब्रह्मांड को बनाया एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो उसने अपने से नहीं बनाई एक भी विचार ऐसा नहीं है जो उसने अपने से नहीं बनाया एक भी अस्तित्व में आई गई चीज ऐसी नहीं है जो उसने अपने से नहीं बनाई इसलिए उसने अपने आप को इस ब्रह्मांड के रूप में विकसित किया तो फिर वो जब दृष्टि से देखेगा इस ब्रह्मांड को तो किस दृष्टि से देखागा वो एक ही दृष्टि होगी उसके पास अद्वैत की दृष्टि अपने आप की दृष्टि कि ये मैं हूं जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि मैं हूं ये मेरा शरीर है और शारीरिक रूप में हमने हालांकि गलत नजर है हमारी लेकिन हम जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति जानता है अपने शरीर को स्वयं की तरह उसी तरह जब वो शिव ब्रह्मांड को देखता है तो वो अपने अपने स्वयं के विकास की तरह देखता है तो हमारी प्रार्थना है कि हे hey, प्रभु मुझे वो दृष्टि दे दे जिससे तू इस संसार को देखता है इस सृष्टि को तू जिस नजर से देखता है वो नजर मुझे दे दे और वही मेरी या हम सबकी वही एकमात्र सर्वोच्च प्रार्थना है तो चैतन्य महात्मा जिसमें हम जानते हैं ब्रह्मांड उसी चेतना का विकास है उसके सिवा कुछ भी नहीं है क्योंकि उस चेतना ने ही सब कुछ को बनाया है हम शिव की जो हमारे अवधारणा है वो किसी जटाजुटधारे की नहीं है या कोई ये हमारे उनके प्रतीक है या कोई डमरू वाले की नहीं है या कोई बंसी वाले की नहीं है ना कोई विशेष स्वरूप है उसका अस्तित्व का नाम ही शिव है गॉड इज दी नेम ऑफ एग्जिस्टेंस जो अस्तित्व है उसी का नाम शिव है तो जो कुछ भी अस्तित्व में है वो सर्वोच्च चेतना से जुड़ा ही है अगर सर्वोच्च चेतना से जुड़ा नहीं है सर्वोच्च चेतना से अगर वो नहीं जुड़ा है तो उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता और जुड़ने के अलावा वह सर्वोच्च चेतना का विकास ही है। एक केंद्र है जिससे से किरणा निकली असंख्य एक व्यक्ति भी उसकी एक किरण है एक ग्राम भी उसकी किरण है एक विचार भी उसकी किरण है जो कुछ अस्तित्व में क्योंकि केंद्र से अनगिनत किरणें निकल सकती और उनका विकास अनंत तक हो सकता है क्योंकि हर परिधि के बाहर आपको बड़ी परिधि दिखाई दे सकती तीसरा हमने पढ़ा चैतन्य महात्मा जो सर्वोत्र सत्य वही केंद्र है जहां से सब कुछ विकसित हुआ है ज्ञानम बंध भिन्नता की दृष्टि ही हमारा बंधन है हमारे लिए पुनर्जन्म का कारण वही भिन्नता की दृष्टि है हमारे दुखों का कारण वही भिन्नता की दृष्टि है पाप पुण्य का कारण वही भिन्नता की दृष्टि है और इस जीवन में इस पूर्ण बात की संभावना है कि हम ऐसे कार्य करें जो न पाप की श्रेणी में आए ना पुण्य की श्रेणी में पुण्य भी उतना ही बड़ा बंधन है जितना पाप क्योंकि पाप करने के लिए भी आपको कर्मफल भोगने के लिए शरीर ग्रहण करना जरूरी है तो पुण्यफल भोगने के लिए भी शरीर ग्रहण करना जरूरी है तो शरीर ग्रहण करना ही सबसे बड़ा महापाप है अगर हम महापाप करते हैं तो शरीर ग्रहण करते हैं और पुण्य करते हैं तो भी शरीर ग्रहण करते हैं फिर हम सोचें कि अच्छा काम इस संसार में अच्छा काम भी हम कैसे करें अच्छा काम करने के लिए क्या आध्यात्म मना करता है अच्छा काम करने के लिए आध्यात्म मना नहीं करता काम अच्छा बुरा होता ही नहीं हम जो काम भी डिविनिटी से करते हैं डिवाइन करते हैं वह अच्छे है बुरे की श्रेणी में नहीं आता जैसे एक वस्तु को उठा के दूसरी जगह रखना है मैंने अपने कर्मचारी को बोला इसको वहां से वहां रख दो उसके पीछे मेरा इंटेंशन यह था कि ये बम है और उसको वहां पे जाकर रखना है वो फूट जाना उस कर्मचारी ने वो जो काम किया वो बुरा काम किया लेकिन वो उसके प्रति जिम्मेदार नहीं है क्यों नहीं जिम्मेदार है कि उसने उसके मालिक का काम किया उसके पीछे उसकी कोई दुर्भावना नहीं थी। मैंने उसका बोला जाओ ये कम्बल है गरीबों में बांटे आऊ और वो बाकी अपना बाटे आया उसने क्या किया उसने उसके मालिक का काम किया उसने उसको कोई सरोकार नहीं उसको ना तो उसमें कोई रुचि है ना उसमें कोई अरुचि है उसको तो महीने के अंत में तनख्वाह लेना है तो वो सब काम करना है जो उसका मालिक बोलता है इस तरह उसने जो काम किया बिना किसी पाप या पुण्य की भावना की किया इसलिए उस काम में दिव्यता थी हम जो काम करते हैं अगर हमारे कार्य में दिव्यता हो डिविनिटी हो तो वो पुण्य पाप की श्रेणी में नहीं आता जैसे आपने पिछली बार आपने चर्चा की थी कि कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि युद्ध कर लेकिन कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ये वो तो सन्यास लेने को राजी था कि मुझे एक इंच जमीन नहीं चाहिए इतने लोगों को मारूंगा मेरे रिश्तेदारों को मारूंगा मेरे पूज्यजनों को मारूंगा और उसके बाद मैं जमीन लूंगा तो उससे मुझे क्या मिलेगा लेकिन उसके बावजूद कृष्ण ने बोला कि नहीं तुम युद्ध करो क्यों क्योंकि अगर वो छोड़ते युद्ध को तो क्यों छोड़ते सिर्फ इसलिए कि सामने रिश्तेदार हैं सामने गुरु खड़े हैं सामने पूज्यजन खड़े हैं इसलिए छोड़ते यानी वह अपने देहभाव में ही रहते सामने अगर आपका कर्तव्य है तो देहभाव से ऊपर उठ के उस कर्तव्य को करें, और वो काम दिखने को अच्छा लगता कि उन्होंने उनको नहीं मारा और जमीन छोड़ दी लेकिन वो चूंकि डिवाइन नहीं था वो काम में दिव्यता नहीं थी क्यों? क्योंकि वो अपना कर्तव्य छोड़ के देहभाव के कारण भाग रहे थे इसलिए उस काम में, में दिव्यता नहीं थी तो वो कर्मफल मिलता उस कर्मफल को भोगना पड़ता था उनको तो कृष्ण ने उनको कर्मफल बचाने के लिए बोला नहीं तुम उसको युद्ध करो क्यों युद्ध करो इसलिए कि हमको हमारी मातृभाषा की मातृभूमि की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है और तुम गलत हो तो हम उसको आपको नष्ट करेंगे आप कोई भी हो आप हमारे रिश्तेदार हो कुछ भी हो। क्यों कि हमारे दिव्य रिश्तों में कोई रिश्तेदार नहीं दिव्य दिव्यता में कोई रिश्तेदार नहीं हमारी जो इंटरनल ड्यूटी है जो हमारी दिव्य जवाबदारी है उस जवाबदारी में हमारा कोई रिश्ता नहीं हम शरीर के स्तर से नीचे उतरे हैं अगर सामने राक्षसों की सेना खड़ी होती तो क्या करता है अर्जुन उनसे सीधा लड़ने को खड़ा हो जाता उनको एक-एक नष्ट करता उसे क्या लगा था कि मेरे पूजेजन है या मेरे रिश्तेदार हैं लेकिन रिश्ते किस चीज के रिश्ते शरीर के तो शरीर के स्तर पर ही रिश्ते हैं अब वो शरीर के स्तर के रिश्तों को मान्यता देकर अगर युद्ध नहीं करता और भागता तो कर्मफल का भागी होता लेकिन जब उसने लड़ाई करी जीतना हारने से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो उस युद्ध के द्वारा वह कर्मफल से मुक्त हो क्योंकि उसने उसको अपनी डिवाइन ड्यूटी करी माई मास्टर्स जॉब उसने वो काम किया जिसके लिए उसको नियत किया गया था जैसे मेरे को आप एक डॉक्टर बनाया अगर तो मैं अगर कोई कार्य करता हूं और मैं गलत नियत से कार्य करूं कि इसकी जान ले लूं इसको अच्छा इलाज नहीं दूं ये तो मेरा वाला है इसको अच्छा इलाज दे दूं तो नियत में कर्मफल का भाग्य बनूंगा लेकिन जब मैं मरीज और डॉक्टर के रिश्ते से कोई कार्य करता हूं कि मुझे वो चाहे वो मेरा विरोधी हो राजनीतिक विरोधी हो आर्थिक दृष्टि से प्रतिस्पर्धी हो कोई भी हो लेकिन अगर वो मरीज के हिस्से से मेरे सामने बैठा है और मैं उसका उसका इलाज करता हूं तो ये मेरी डिवाइन ड्यूटी होती है तो डिवाइन ड्यूटी में कर्मफल नहीं बनता कर्मफल तभी बनेगा जब ड्यूटी में डिविनिटी नहीं हो कोई कार्म अच्छा नहीं होता चाहे कमल बांटने का काम हो अगर उसमें डिविनिटी नहीं है कोई कार्य बुरा नहीं होता है चाहे मर्डर करने का काम हो हत्या करने का काम हो तो भी उसमें कर्मफल नहीं लगेगा और तो उसमें डिविनिटी है उसमें अगर दिव्यता है तो वो कर्मफल नहीं देता यही आध्यात्म कहता है हम कभी कहते हैं यो बहुत पुण्यात्मा है उसने बहुत दान दिया वो तो बहुत अच्छे काम कर रहा है लेकिन अगर उसमें डिविनिटी नहीं है वो पुण्यता की भावना से काम कर रहा है तो उसको कर्मफल भोगना ही पड़ेगा और कर्मफल भोगने के लिए शरीर लेना ही पड़ेगा इसलिए महापाप है हमारे कार्य में डिविनिटी नहीं होना हमारे कार्य में दिव्यता का न होना ही महापाप है महा और कार्य में दिव्यता का होना ही आध्यात्म है हमारे हर कार्य में चाहे हम वो अपनी दुकान चलाते हैं व्यवसाय करते हैं खरीदते बेचते हैं चाहे मरीज डॉक्टर को देखता है या हम पुलिस वाले हैं किसी को गिरफ्तार करते हैं या जल्लाज है किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं या हम सेना में हैं और वहां पर हम युद्ध में हत्याएं करते हैं इन सब में जहां भी डिविलिटी नहीं है वहां पर निश्चित रूप से समस्या है डिविलिटी जहां है जहां दिव्यता है जहां मास्टर जॉब कर रहे हैं जो ड्यूटी हमको दी गई उस पर करते हैं उसमें हमारी व्यक्तिगत रुचि नहीं है हम डिसइंटरेस्टेड हैं। उस जगह हमको कोई पाप नहीं लगेगा जैसे हम जज हैं और जज ने दस साल की सजा दे दी फांसी की सजा उसको किसी तरह का भी पाप तब तक नहीं लगना है जब तक उसका व्यक्तिगत रुचि नहीं है अगर व्यक्तिगत रुचि है तो पाप लगना उसको उसने जो साक्ष्य हैं, जो कानून है उसके अनुसार जब उसने निर्णय दिया उसमें उसको कोई भी व्यक्तिगत रुचि नहीं होती उस समय उसको किसी भी तरह का कर्मफल भोगने की जरूरत नहीं होती इसलिए कार्य में दिव्यता हो यह सबसे बड़ी बात है कार्य में दिव्यता का न होना महापाप है क्यों अच्छा कार्य भी अगर दिव्यता के वगैरह किया गया तो पाप की श्रेणी में आएगा तो यह भिन्नता की दृष्टि ही बंधन है तीसरा हमने पढ़ा था चेतन मात्मा ज्ञानम बंध फिर पढ़ा था योनि वर्ग काला शरीरम मैंने बंधन और क्या क्या है कि माई मल बंधन है और कार्मा मल बंधन है हम पहली बात तो जब कार्य में काम में डिविनिटी कब नहीं होती जब हम आणोमल से घिरे होते हैं जब हम अपने आप को इस शरीर तक सीमित समझते हैं क्या हम ये शरीर है हम छोटे से अन्य से हैं हमारी सीमित क्षमताएं हैं तब हम चाहते हैं कि ये हम कर लें इस शरीर को सुख दे दें इस शरीर के द्वारा ये कर लें इस शरीर की जो कमियां हैं उसको मिटा दें इसकी प्यास मिटा दें भूख मिटा दें लालसाएं दे, मिटा दें इच्छाएं मिटा दें और वो वासना है सतत हमारे पीछे पड़ी देती वो कभी समाप्त तो हो ही नहीं पाती तो ये हमारा आणोमल है दूसरा हमारा माई मल है जिसको द्वारा हम संसार में अपने पर अच्छे बुरे ऊंच नीचे ये सब चीजें देखते हैं वो हमारा माई मल है और तीसरा है हमारा कार्ममल जब हम कार्य करते हैं और उसमें डिविनिटी नहीं होती दिव्यता नहीं होती है। इस तरह यह तीनों मल हमको भिन्नता की दृष्टि संसार में माया के अंदर उलझा झहा रहते हैं और कई बार हमको उसके बाद जन्म पर जन्म लेना पड़ता है तो योनिवर्ग है कला शरीरम वर्ग का मतलब होता है माई मल कला शर, माई, मा, माई मल जो हमको बार बार मां के गर्भों में लाता है और कला शरीरम यानी जो कार्य करते हैं उसका जो स्वरूप है वो हमको मां के गर्भों में लेकर आता है जो कार्य करने का स्वरूप जो अभी हमने बात की कैसा कार्य करते हैं यह महत्वपूर्णी है उसके पीछे की भावना महत्वपूर्ण है इसलिए कभी हम किसी को देखते हैं कि वो आदमी बहुत बुरा काम कर रहा है कभी हम देखते तो यह तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है समाज में बहुत ज्यादा इसकी इज्जत है इसने तो समाज में इतना यश कमाया है ये महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण है उसके पीछे की दिव्यता और वो दिव्यता चूंकि वह स्वयं सबसे ज्यादा जानता है सब लोग नहीं जान सकते इसलिए किसी के बारे में हम यह कमेंट करें कि वो बहुत बुरा आदमी है भोला बड़ा आदमी है ये शायद हम अक्सर गलती कर जाते हैं इन बातों में इसलिए गलती कर जाते हैं कि हमको ऊपर से वो कार्य दिखते हैं लेकिन उस कार्य के पीछे की दिव्यता हमको दिखाई नहीं देती। चौथा सूत्र हमने पढ़ा था ज्ञान अधिष्ठाना मात्रा का यानी जो भिन्नता का ज्ञान हम कहते हैं भिन्नता का ज्ञान कहां ठहरता है इस संसार में उसका भी तो कोई जगह होगी ना ठहरने की जैसे पुलिस स्टेशन है तो पुलिस वहां ठहरती है न्यायाधीश न्यायाधीश न्यायालय में ठहरता है डॉक्टर है तो दवाखाने पर ठहरता है तो भिन्नता का ज्ञान कहां ठहरता है ताकि हम उस पर हमला कर सके उस भिन्नता के ज्ञान को नष्ट कर सके तो भिन्नता का ज्ञान ठहरता है मात्र काम है बारह खड़े में ठहरता है हर शब्द अक्षरों से बना है अक्षर शिव और शक्ति के सम्मिलित स्वरूप है हर अक्षर का अगर हम दो भाग करें तो उसमें स्वर है और व्यंजन है जो स्वर है वह शिव है जो व्यंजन है वह शक्ति है अ स्वर है क व्यंजन है और क और अ मिलके क शब्द बनता है अक्षर बनता है क और फिर ऐसे ही ल, ल और अ से मिलके ल बनता है ऐसे ही क लम कलम का मतलब होता है एक पेन और ये कलम हमारी उस पेन को हम नाम दे दिया कलम तो जो कलम है वो प्रमा प्रमेय संसार है। संसार का हिस्सा है और उसका नाम जो कलम है वो प्रमेय संसार है वह हमारे एक भीतरी संसार का हिस्सा है बाहरी संसार को हमने भीतरी संसार से जोड़ा कैसे उस कलम शब्द से जितने सर, शब्द हैं वो फिर वाक्यों में बदल जाते हैं वाक्य कथाओं में बदल जाते हैं कथाएं ग्रंथों में बदल जाते हैं। इस तरह ये शिव शक्ति के सम्मिलित स्वरूप के द्वारा मातृका का जन्म होता है और वह मातृका आपको संसार में ढकेलती चली जाती है कभी आके कोई बोलेगा आपके दुकान में आग लग गई कोई बोलेगा आपकी गाड़ी चली गई कोई बोलेगा आपका बच्चा बीमार है कोई बोलेगा आप परीक्षा में फेल हो गए और वो आपके अंदर जहर डाल देते उबल पड़ते हैं क्यों क्योंकि वो शब्द शिव और शक्ति जिसको संसार चलाना है आपके कर्ण के अंदर प्रवेश करते ही आपके अंदर एक रिएक्शन पैदा करते वह अपने आप में कुछ भी नहीं है अपने आप में कोई शब्द शिव और शक्ति के सिवा कुछ भी नहीं है लेकिन जैसे ही वो आपके अंतस में प्रवेश करता है आपके अंतकरण पर प्रवेश करता है मन बुद्धि अहंकार के साथ जोड़ लगाता है वैसे ही वो एक प्रतिक्रिया पैदा करता है वो प्रतिक्रिया ही वो ठिकाना है जहां पर भिन्नता का ज्ञान ठहरता है तो भिन्नता का ज्ञान ठहरता है मात्र का में तो हमारा चौथा सूत्र है ज्ञान अधिष्ठान मात्र का हमको अच्छी समझ लेना चाहिए कि जब हम कोई भी बात सुनते हैं उनमें हमारे शून्य की श्रवण की दिव्यता तब है जब उन शब्दों में शिव शक्ति के दर्शन करें और उसके जो अर्थ हैं सांसारिक अर्थ उस अर्थ का सिर्फ उतना ही उपयोग करें जितनी तात्कालिक आवश्यकता है जैसे पिताजी ने जल मांगा तो जल ला के दे दिया यहां तक लेकिन जब हम इसको अपने अंतस के ऊपर प्रविष्ट करके उससे प्रतिक्रिया करने की इजाजत देते हैं तो हम संसार में धकेल दिए जाते हैं मात्र के द्वारा तो हम खिलौना बन जाते हैं जैसे कि एक शतरंज का मोहरा होता है उसको हम जैसे चाहे वैसे चल देते हैं इसी तरह ये जो अज्ञाता माता है जो हमारे ब्रह्मर अंदर में बैठी है हमको संसार में धकेलने के प्रति उद्दत होती है क्योंकि वही शक्ति है जिसके द्वारा संसार बना है तो बने हुए संसार को वो बनाए रखना चाहती है और इसके लिए तुमको दिव्यता की दृष्टि से दूर रखती है और ऐसे ही हमको मोहरा खिलौना बना रखती है हम अगर चाहें तो अपने स्तर को खिलौने से ऊपर करके खिलाड़ी के स्तर तक ले जा सकते जब हमारे हर कार्य में दिव्यता हो हम इस चाल को समझें इसके अगला वाला सूत्र था हमारा उद्यमो भैरवा, कि हम अपनी चेतना को एकाएक ऊपर उठाकर भैरव स्थिति तक ले जा सकते भैरव स्थिति केंद्र की स्थिति उस चेतना के केंद्र की स्थिति जिस केंद्रा से जिस चेतना के केंद्र से सब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो वही केंद्र वही चेतना उसका एकाएक अनुभव हो सकता है तीर की तरह उसको हम भेर, उद्यमों भेरोग उद्यम का मतलब होता है कि एकाएक प्रकट हो जाना एकाएक विस्फोट से प्रकट हो जाना एकदम सडन इरप्शन एकाएक बाहर निकल के हमको उसका अनुभव दे दे तो उद्यम जो है वो हमारे चेतना का उद्यम है वो तब होता है जब हम अपनी चेतना को शांत चित्त ऊपर उठाते चले जाते हैं और एक झटके से हमको उसका अनुभव होता है इसके लिए हमको विचार शून्यता सबसे पहली जरूरत है जैसे क्षात्रोपाय में बताया भिन्न भिन्न घटनाओं के बीच की अंतराल को पकड़ना कि एक सोना था वो गला फिर दूसरा वस्तु बना फिर गलाया फिर तीसरी वस्तु बना तो भिन्न भिन्न गहनों के बीच में वो सोना ही था ना भिन्न भिन्न गहनों का जब नष्ट हुआ नाश हुआ उसके स्वरूप का तो उसमें शुद्ध स्वरूप में आ गया फिर उसने नया स्वरूप ग्रहण किया उसका अपना एक जीवन काल था उसके बाद में फिर वो शुद्ध स्वरूप में आ गया फिर से वो सोना बन गया इसके लिए किस चीज का उपयोग हुआ अग्नि का उपयोग हुआ अग्नि के द्वारा वापस वो स्वर्ण बन जाता है इसी तरह हर घटना के बीच में हर घटना के बीच में दो घटनाओं के बीच में पहली घटना का जब नाश होता है अगली घटना का जो प्राकट्य होता है उस बीच में शुद्ध चेतना का अस्तित्व जैसे शुद्ध सोने का अस्तित्व दो गहनों के बीच में होता है इसी सोने से एक गहना बना था और उसी को गुलाने के बाद उसी सोने से दूसरा गहना बना और दोनों के बीच में जैसे एक स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण बचा था ऐसे ही दो घटनाओं के बीच में एक पैर हमने उठाया उसके बाद उसको नीचे रखते रखते दूसरा पैर उठा देते तो पहले पैर का सोमवार हुआ और दूसरे पैर का जन्म हुआ पहले पैर का सोमवार हुआ पहले पैर की जो रखने की घटना का जन्म कहां से हुआ था चेतना से इसका संवार भी कहां हो रहा है चेतना में अब वो पेड़ का चेतना में वापस समावेश हो गया लेकिन अब जब दूसरा पेड़ उठ रहा है उस समय उसका प्राकट्य कहां से हो रहा है उसी चेतना से इसलिए चेतना ने पहले बाएं पैर का स्वरूप लिया था अब दाहिने पैर का स्वरूप ले थे लेकिन दोनों के बीच में उसके संध्या काल में मात्र शुद्ध चेतना थी इसलिए योगी उस शुद्ध चेतना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दो घटनाओं के बीच में ही ध्यान केंद्रित करता है और जैसे हम दो जैसे माला के दो मनकों के बीच में अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो वो धागा दिखाई देता है जिससे दो मन जुड़े हुए हैं और वो जोड़ है चेतना वही चेतन का स्तर है वही चैतन्य का स्तर तो हमने पढ़ा ज्ञान अधिष्ठान मात्र का है ना भिन्नता के ज्ञान के अधिष्ठात्री वो माता है जिसके द्वारा हम छले जाते हैं जिसने इस संसार को बनाया है और इस संसार को बनाए रखने की उसकी जिम्मेदारी है इसके बाद हम अगला सूत्र आज जो आज के लिए हमने विशेष नया पढ़ते जा रहे हैं वही है शक्ति चक्र संधा ने विश्व संहार शक्ति चक्र क्या है ये पूरा ब्रह्मांड शक्ति चक्र है इसको हम क्यों शक्ति चक्र बोलते हैं कि इसमें जो कुछ दिखाई दे रहा है शिवा शक्ति के और कुछ भी नहीं है। इसमें एकमात्र शक्ति है ये भौतिक शास्त्र का भी सत्य है अगर हम किसी पदार्थ के सत्य के लिए जैसे कि हर भौतिक शास्त्री जो पार्टिकल फिजिक्स पढ़ता है वो जब उसके सत्य को उद्घाटित करना चाहता है तो काफी 300 साल पहले ही वो उद्घाटित कर चुके थे कि अणु होते हैं उसके बाद अणुओं की संरचना में उनके विघटन के बाद पाया गया कि परमाणु होते हैं फिर परमाणु की संरचना में उन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते उसके बाद में अब उनकी भी संरचना के विघटन में वो, वो पा चुके हैं कि इसके अंदर भी स्ट्रिंग्स होती हैं पवार्क्स होते हैं इन सब के बाद एनर्जी फील्ड्स होते हैं इस तरह उन्होंने उसके और सब के और नजदीक पहुंचते चले गए और अंतिम रूप से यह पाया कि सचमुच में ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है शक्ति के सिवा कुछ भी नहीं आइंस्टीन ने गणित से सिद्ध कर दिया था कि समस्त शक्ति और पदार्थ एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते उन्होंने फार्मूला ही दे दिया था जो विश्व प्रसिद्ध है जिकल टू एमसी स्क्वायर और वैज्ञानिक कहते हैं कि वास्तव में पदार्थ नाम की चीज कुछ है ही नहीं पदार्थ शक्तियों के संगठित क्षेत्रों का नाम है एनर्जी फील्ड्स से जिनका नाम हम पदार्थ बोलते हैं तो सचमुच में शक्ति के स्वाग कुछ नहीं विज्ञान भी ये बोलता है और आध्यात्मिक भी यही बोलता है कि शक्ति चक्र ब्रह्मांड का नाम है शक्ति चक्र उस केंद्र से निकलने वाले इस ब्रह्मांड शिव है जो शक्तिमान है और यह समस्त ब्रह्मांड को धारने वाला वो केंद्र ही है किसी भी चक्र को ले लो उसका जो सर्वप्रथम मुख्य बिंदु है उसका केंद्र है क्योंकि उसी के आधार पर समस्त चक्र का अस्तित्व है चक्र छोटा हो सकता है और छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है और बड़ा हो सकता है लेकिन उसके केंद्र की स्थिति नियत केंद्र बड़ा छोटा नहीं होता केंद्र की स्थिति नियत है केंद्र हमेशा आदर्श होता है कभी भी हम किसी चक्र को उसकी ताड़ियों से देखें तो हर ताड़ी उस केंद्र की के ओर इंगित करती है लेकिन वास्तविक केंद्र कभी दिखाई नहीं देता क्योंकि वो शून्य आयाम का केंद्र है शून्य आयाम आपकी आंखों से हमेशा उजल रहता है, इसलिए शिव सदा आपकी आंखों से उजल है आपको दिखाई नहीं देता लेकिन सेल्फ एविडेंट है तय है कि वह है क्योंकि अगर वह न होता तो आधार कौन सा होता है सारी रेडियाई जो है या आर् हैं किसकी ओर इंगित कर रहे हैं केंद्र हमेशा एविडेंट है किसी भी चक्र का केंद्र एविडेंट है तय है कि यहां पर केंद्र है लेकिन दिखाई नहीं देता चक्र दिखाई देता है लेकिन उस केंद्र के बिगैर वो अधूरा है शिव आधार है और शक्ति उसकी अनुगामिनी है उसकी बिलोंगिंग है और उस शक्ति के द्वारा वो पूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता है अब इसके अगले सूत्र का अगला हिस्सा है शक्ति चक्र संधाने विश्व संवार संधान का क्या मतलब होता है संधान का मतलब होता है एक सामान्य भाषा में हम कहें टू गेन मास्टरी ओवर जिस पर हम अपनी पकड़ मजबूत कर लें जिसको हम समझ लें जिस पर हमारी समझ मजबूत हो जाए पकड़ आ जाए जैसे हम आपको एक विषय पढ़ाते जाएं, पढ़ाते जाएं धीरे धीरे उस मिस्टर में हमारी मास्टरी हो जाती है पढ़ाने में हमारी दक्षता हासिल हो जाती है तो शक्ति चक्र के रहस्य पर अगर हमारी दक्षता मजबूत हो जाती है उस शक्ति चक्र पर हमारी नजर पैंट जाती है और उस ब्रह्मांड के ऊपर जब हमको समझ में आने लगता है कि ब्रह्मांड उसी केंद्र से निकला है तुम हो मैं हूं अच्छी बात बुरी बात आने वाली बीती दूर वाली पास वाली सब कुछ इसी केंद्र से निकली उस वक्त मेरी मजबूत स्थिति हो जाती आंखों से जब मेरी आंखों में वो दृष्टि तो वो क्या हो जाएगी वही शिव दृष्टि तो शक्ति चक्र को मैं जैसे ही संधान करता हूं संधान का मतलब होता है निशाना साध लू उसको शक्ति चक्र को साध लू मेरे को एक साथ पूरा ब्रह्मांड एक नजर में सामने आने लग जाए और मुझे उस ब्रह्मांड के सच्चे अस्तित्व का एहसास होने लग जाए तो उस समय क्या होगा विश्व संवार शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार उस वक्त क्या होगा विश्व का संहार हो जाएगा हमने अपने शिवपुराण में पढ़ा कि शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय हो जाता है तो तीसरी आंख खुलना प्रलय होना ये दो बात है एक होती है मोटे संसार में एक होती है सूक्ष्म संसार में हर चीज की जैसे हम कहते हैं मुद्राएं होती हैं ऐसे हम कमलासन में बैठे हैं सुखासन में बैठे हैं पद्मासन में बैठे हैं कई मुद्राएं हैं खेचरी मुद्रा है भैरवी मुद्रा है ये मुद्राएं हम शारीरिक रूप से अपनाते हैं ये फलानासन है ये फलानी मुद्रा है ये है मोटे संसार में मोटे संसार में जो मुद्राएं हैं वो बहुत कम कीमती उनके कोई ज्यादा महत्व नहीं है वही मुद्राएं सूक्ष्म संसार में भी होती सूक्ष्म संसार में जो मुद्राएं होती हैं वो ज्यादा महत्व खेचरी मुद्रा उसकी एक विशिष्ट मुद्रा है हमारे योग शास्त्र में तो इस तरीके से बैठना इस तरीके से ध्यान लगाना वो खेचरी मुद्रा है लेकिन लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं या क्षेमराज जिनके आधार पर लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं अभिनव को तो पादाचार्य कहते हैं वो कहता है ये मुद्रा तो मोटे संसार की बाहरी संसार की मुद्रा है शरीर की मुद्रा महत्वपूर्णी है यह तो प्रतीक है जैसा गुरु और गुरु के फोटो में जो फर्क है शिव और शिव के लिंग में जो फर्क है शिव और शिव के मंदिर में जो फर्क है वही फर्क उस मुद्रा में और वास्तविक खेचरी मुद्रा में वास्तविक खेचरी मुद्रा है हमारे अंदर के चेतनता के आकाश में विचरण करना वो हमारी वास्तविक खेचरी मुद्रा है और बाहर किसी विशिष्ट आसन में बैठने का नाम जो खेचरी मुद्रा दिया है वो उसका प्रतीक स्वरूप है जब हम उसको मोटे तौर पर समझना चाहते हैं आरंभ करते हैं के जी में शुरुआत होती है हमारी समझ की उस समय हम उसको मोटे तौर पर उस बाहरी आसन को ले लेते तो हमारा कहते है कि शिव ने आ, तीसरी आंख खोली और सारे ब्रह्मांड का नाश हो गया तो ये हमारी मोटी मुद्रा है मोटी बात है आरंभिक रूप से समझने की बात है कि जब तीसरी आंख खुलती है तो शिव जी नाराज हो जाते हैं और वो तांडव नृत्य करते हैं और सारा संसार तहस तहस हो जाता है और एकदम एक में खो जाता है और प्रलय हो जाता है पानी वानी सब जगह घुस जाता है अंधेरा हो जाता है ना और सब कुछ नष्ट हो जाता है यह हमारी मोटी नजर है सचमुच में जो उसकी बारीक नजर है तीसरी आंख खुलना और प्रलय क्या है वो इस सूत्र में बताया गया है कि शक्ति चक्र संधाने विश्व संवार आपकी नजर जैसे ही शु दृष्टि बन जाती है जैसे अपने शुरू में कहा कि हमारी क्या सर्वोच्च प्रार्थना कि है प्रभु जी वो नजर दे दे जिससे तू इस ब्रह्मांड को देखता है जैसे ही वह नजर मिलती है हमारी तीसरी आंख खुल, खुल जाती है योगी की तीसरी आंख खुल जाती है वह प्रलय हो जाता है प्रलय का मतलब क्या सब कुछ नष्ट हो जाता है। मुझे कुर्सी नहीं दिखती मुझे शिव दिखता है मुझे दुश्मन नहीं दिखता मुझे शिव दिखता है मुझे मोहब्बत नहीं दिखती मुझे शिव दिखता है। मुझे घृणा नहीं दिखती मुझे शिव दिखता है मुझे विचार जो आते हैं वो शिव के विचार आते हैं मुझे जो कुछ दिखता है शिव दिखता है मेरी नजर से जो भिन्नता की दृष्टि थी वह ओझल हो गई और वह सब शिव में समाविष्ट होगी यह अब क्या हो गया ब्रह्मांड का संवार हो गया तीसरी दृष्टि खुली शिव दृष्टि मिली ब्रह्मांड का संहार हो गया तो ब्रह्मांड का संवार ऐसा नहीं हो गया कि कुर्सी पिघल गई कि मकान पिघल गया कि समुद्र का पानी चढ़ गया मकान के ऊपर और संवार हो गया संवार ऐसा नहीं हुआ मेरे दृष्टि से संवार हो गया मेरी दृष्टि में पेनापन आ गया उस दृष्टि ने आर पार उसके सत्य को देख लिया जैसे एक जोहरी देखने जाएगा गहने को तो वो यह नहीं देखेगा कि गहने की बनावट कैसी किस कार्य करने का मैंने वो तो देखा इसमें असली सोना कितना है क्योंकि मेरे को तो घर ले जाकर गलाना है वो एक हीरा देखेगा तो वो देखेगा वास्तव में इसमें असल हीरा है या खराब है या इसमें खोट कितनी है खराबी कितनी है इसकी कीमत क्या है तो सचमुच में उसकी दृष्टि पैनी हो जाती है और उस पैनी दृष्टि से उसके सत्य का अवलोकन वो कर लेता है वास्तविकता में क्या है यह इसकी कितनी कीमत है और ऐसे ही योगी इस ब्रह्मांड में जब विश्व चक्र पर अपनी दक्षता हासिल कर लेता है योग्यता हासिल कर लेता है तो उस समय ब्रह्मांड का नाश हो जाता है भिन्नता के ज्ञान का नाश हो जाता है और भिन्नता की दृष्टि का नाश हो जाता है जब भिन्नता की दृष्टि का नाश होता है तो उसे सब कुछ शिवमय दिखाई देने लगता है। लेकिन फिर भी वो अपना जीवन का कार्य वैसे ही करता है जैसे करता है भोजन करता है स्नान करता है कपड़े बदलता है अगर रोज मंदिर जाता है तो जाता है लेकिन उसके पीछे उसकी कोई कटरता नहीं होती आज चला गया कल नहीं जा पाया आज नहा लिया कल नहीं नहा पाया इसके प्रति उसके हृदय में कोई क्षोभ पैदा नहीं होता क्योंकि उसकी दृष्टि शिवमय हो चुकी है तो शिवमय दृष्टि से जब वो इस संसार को देखता है वो किसी भी तरह की कट्टरता किसी भी तरह के आग्रह से मुक्त होता है किसी भी तरह के दुराग्रह से मुक्त होता है उसका अपना कोई आग्रह नहीं होता है जिसे जिंदगी उसे ले जाती है उस जिंदगी में उसी तरह से वो अपना व्यवहार करता चला जाता तो ये पूरा सूत्र हुआ शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार इसमें क्या होता है कि जब वो विश्व का संहार करता है तो सब शिवमय हो जाता है अब इसको फिर एक मोटी दृष्टि से देखते हैं जो चक्र की परिधियां थी वो सिमटते हुए केंद्र में समाहित हो जाते जितनी परिधियां बड़ी से बड़ी परिधियां थी क्योंकि ये संसार की दौड़ तो परिधियों की दौड़ है एक परिधि के बाद उसको बड़ी परिधि दिखाई देती है उस बड़ी परिधि के बाद और बड़ी परिधि दिखाई देती है और ये दौड़ उसकी कभी समाप्त नहीं होती लेकिन उसकी उनने परिधियों को केंद्र में लाके समाप्त कर दिया अब उसकी क्रियाएं दो तरह की होती है एक योगी की क्रियाएं एक अक्रम क्रिया एक क्रम क्रिया चूंकि इसी संबंधित है इसको अपन यहीं पर समझ लें जब हम एक किताब को पढ़ते हैं तो पेज नंबर एक पढ़ते हैं फिर दो फिर तीन फिर चार पढ़ाई करते हैं कक्षा एक कक्षा दो कक्षा तीन कक्षा चार अगर कोई चित्र बनाते हैं तो पहले कागज लेते हैं या कैनवास लेते हैं फिर रंग लेते हैं फिर पूछित तालिका लेते हैं फिर उसके बाद में रंग बनाते हैं इस तरह हर चीज का एक क्रम है कपड़ा बनाना तो पहले कपड़ा खरीदते हैं फिर दर्जी को देते हैं फिर दर्जी उसको काटता है फिर सिलता है हर चीज का एक क्रम है इसका नाम है क्रम क्रिया तो जो शक्ति चक्र में है क्रियाएं सारी सब क्रम क्रियाएं हैं। और कम, क्रम क्रम क्रियाएं शाक्तोपाय और आणु का हिस्सा है शाक्तोपाय और आणु में जब भी हमको कोई साधना करनी है तो हमको एक क्रमिक साधना करना होती क्रमिक रूप से हमारे अपने स्तर को उठाना होता है लेकिन शांोपाय में अक्रम क्रिया है जहां पर कि कोई क्रम नहीं है मैथेमेटिकली प्रूव हो सकता है बहुत आसानी से क्योंकि केंद्र में चूके आयाम नहीं है और जब उसमें सब कुछ समा गया तो भूत भी उसी में है भविष्य भी उसमें है, वर्तमान भी उसमें है। और यह बात आइंस्टीन में बोलता है कि अस्तित्व अगर समय का है तो अंतरिक्ष के कारण अगर अंतरिक्ष नहीं है तो समय भी नहीं उसने नाम दिया स्पेस टाइम और हमारा ऋषण नहीं इसमें अपना पहले नाम मिल चुका है दिक्काल एक श्लोक पढ़ा था दिक्काल कलर्मकलम शिव जी के जब गुण गए थे अपन ने तो उसमें आया था दिक्काल कलर्म कलम जो समय और अंतरिक्ष में नापा नहीं जा सकता आज हमारे शरीर हो तो नाप सकते हैं पांच फीट चेंज इंच का है इस मकान में नाम से छब्बीस स्क्वायर फीट की जमीन है लेकिन हम शिव जी को नापने जाएं तो शिव महिमन हमने कहते कि पाताल में चले जाओ आकाश में चले जाओ उसकी कोई अंतर नहीं दिखाई देता पाताल में चले गए चले चले गए ब्रह्मा जी भी चले गए नीचे तक विष्णु जी चले गए ऊपर तक पर ना तो उनको ऊपर छोड़ दिखाई देना नीचे छोड़ दिखाई देना ये प्रतीक स्वरूप बात है जो शिव महिमन ने लेकिन ये सत्य है क्योंकि उसको कैसे नापें जिसके अंदर सब कुछ है हम ही उसके अंदर हैं अब उसको उसके बाहर जाएंगे जब तो नापेंगे उसके बाहर जाने ही संभव नहीं क्योंकि जो कुछ वही तो है और उसके बाहर कैसे जाएंगे तो उसको नापेंगे इसलिए दिक्काल कलन विकलम है ना दिशा के द्वारा तो नापा नहीं जा सकता काल के द्वारा भी नहीं नापा जा सकता है कि यह कब पैदा हुआ था और कब मरेगा क्योंकि समय में जो पैदा हुआ समय में मरेगा जो समय से परे है वो कैसे समय में मरेगा क्योंकि समय को जन्म उसने दिया अंतरिक्ष को उसने समय जन्म दिया तो समय को भी उसने जन्म दिया अंतरिक्ष और समय एक दूसरे के बगैर रही नहीं सकते समय है तो अंतरिक्ष है अंतरिक्ष है तो समय है और दोनों जने एक भी नहीं है तो दूसरा भी नहीं है तो वहां अंतरिक्ष नहीं है केंद्र में समय भी नहीं है इसलिए सिख लोगों ने क्या बोला उसको अकाल जो समय से मुक्त है एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्बह निर्वैर अकाल मूर्ति अर्जुन सेब हम गुरु प्रसाद ये उनका मूल मंत्र है सिख लोगों का उसमें उन्होंने एक एक शब्द जो दिया है वो इसके गुण में, हुए जो अपने के गुण जिस तरीके से हमने गाया तो वो एक एक शब्द हुआ जैसे एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्बहु निर्वैर अकाल मूर्ति तो फिर हम अपने मूल सूत्र पर आ जाए कि यहां पर अक्रम क्रिया होती है जहां पर कि हम कपड़ा सी पहले खरीद लेंगे बाद में पहन लेंगे पहले खरीदेंगे बाद में चित्र बना लेंगे पहले रंग बाद में आ जाएगा यह सब कुछ सामान्य सी बात है क्योंकि वहां पर भविष्य और भूत का कोई फर्क नहीं रही है इसलिए एक योगी के लिए जब वो कहता है कि एक हजार साल जिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि समय उसके अधीन है अगर वो कहे कि आज यहां तक वो तो वहीं पे भी दिख गया अंतरिक्ष भी उसके आधीन है समय उसका कुछ नहीं वो भविष्य में भी जाके देख सकता है कि क्या है भूत में भी जाके देख सकता है क्या हुआ था क्योंकि भूत और भविष्य उसके अपने हिस्से हैं जो चेतना से जुड़ा है सर्वोच्च चेतना उसकी अपनी वास्तविक पहचान है उसके लिए स्वातंत्र शक्ति उसकी अधीन है जो सारी ब्रह्मांड की शक्ति की स्वामिनी है स्वातंत्र शक्ति उसका स्वामी स्वरूप बन जाता तो उसका स्वामी है इसलिए सारी ब्रह्मांड की शक्ति उसके आधीन है इसलिए उसके लिए शक्ति चक्र संधान है विश्व सोमवार है जैसे ही शक्ति चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करा विश्व का सोमवार होता है इसके जगह पर हम हर जगह पर एक प्रैक्टिकल आस्पेक्ट भी बताते जैसे थ्योरिटिकल आस्पेक्ट प्रैक्टिकल आस्पेक्ट भी बताते हमारा अधिकतर फाश्वी शिव दर्शन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट विज्ञान भेरो नामक किताब में दी विज्ञान भेरों में 112 तरह की विधियां दी हैं और ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई एक विधि जरूर कारगर होती है। तो यहां पर जो हमने शक्ति चक्र संधान करने का जो तरीका बताया उसमें भी एक प्रैक्टिकल बात बताई हुई है जो प्रायोगिक बात जो आप कर सकते जैसे आपने बताया था कि केंद्र से शिव और शिव के ठीक बाहर शक्ति उसके बाद में सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या उसके बाद माया माया का पर्दा चालू हो जाता माया कला विद्या रायति प्रकृति पुरुष पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां पांच तन्मात्राएं और पांच महाभूत इस तरह से 36 तत्वात्मक ये ब्रह्मांड है इसमें सबसे बाहर क्या है पृथ्वी सबसे मोटा तत्व है पृथ्वी और केंद्र है शिव शिव वास्तव में सभी तत्वों से परे भी है और सभी तत्वों का स्वरूप भी है सभी तत्वों से भरा हुआ है शिव और सभी तत्वों से परे है इसको समझने के लिए कठोर में एक बड़ा अच्छा श्लोक आया है त्रिशु धामशु यद भोक्ता भोक्ता भोग्यश यज भवेत तेक्षो विलक्षण साक्षी चिदमात्रो अहम सदाशिव त्रिशु धामशु तीनों धामों में तीनों लोकों में यद भोग्यम जितने भी भोग हैं त्रिशु धामशु भोक्ता, भोग्य से यद भवित और जितने भोगने वाले हैं जितने भोग हैं जितने भोगने वाले हैं और जितनी भोगने की क्रियाएं हैं तीनों धामों में जितनी भी उन सबसे विलक्षण उन्हें उन सबसे परे उन सबसे ऊपर उन सबका दृष्टा उन सबको देखने वाला भोक्ता को भी भोग्य को भी और भोग को भी इन तीनों को देखने वाला उससे विलक्षण मैं सदाशिव हूं त्रिशु धामशु यद भोग्यम भोगता भोग्य भवेद तेक्षो विलक्षण है साक्षी उन सबसे विलक्षण चिन्मात्रो अहम सदाशिव हूं मैं चैतन्य स्वरूप सदाशिव हूं ये मेरा अपना परिचय ये किसने बोला था यमराज ने नचिकेत को बताई थी बात तो यहां पर हमको जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है उसको हम समझने के लिए ये सारे भूमिका बना रहे हैं उस चीज को हम समझ लें कि हम यहां पर एक ध्यान है जिसको हम कैसे कर सकते हैं जिसके द्वारा हम शक्ति चक्र संधान करके विश्व का संहार कर सकते हैं ये एक प्रकार का ध्यान है जो हमको अपने भीतर करना है ध्यान दे शाक्तोपाय में हमको कुछ भीतर की चेतना का ध्यान करना है। इसके अंदर हमको अपनी चेतना को उगा उगाड़ना है नेगेट कॉन्शियसनेस को एक्सपोज करना है जो हमारी वास्तविक चेतना है उस चेतना के जो आवरण विचारों के मान्यताओं के आवरण उस आवरणों से मुक्त करना है इसलिए हमको इन सब आवरणों को गलाना है कैसे गलाते हैं इसमें विज्ञान भेरों में एक प्रयोग दिया है कि जब आप बैठे शांत चित्त से तो अपने बाएं पैर के अंगूठे में कालाग्नि रुद्र की कल्पना करें कालाग्नि रुद्र उसके बारे में फिर बात करते हैं थोड़ी देर बाद ये क्या है वहां से अग्नि की लपटें निकलती हैं आग की लपटे निकलती हैं और वो आपके बाएं पैर को जलाती है फिर विकराल रूप लेती हैं फिर दाहिने पैर को भी जलाने लगती है फिर आपके शरीर को जलाने लगती है आपके मन मस्तिष्क को सबको जला देती है और आप इसको लगातार इस घटना को देखते जाते हैं कि बाएं पेड़ के अंगूठे से एक लपट निकलना शुरू होती है उससे चिंगारियां निकलती हैं आपका मांस जल रहा है आपकी अग्नि के अंदर शरीर का एक एक अंग जल रहा है और आप उसको शांत चित्त उसको देख रहे हैं वो लपटें आपके पूरे शरीर को जकड़ लेती हैं और उन लपटों के अंदर आप सतत निगाह कर रहे हैं उन लपटों को देख रहे हैं इस शरीर को भस्म होते नजर कर रहे हैं क्या होगा इससे आपका चेतन स्वरूप एक्सपोज हो जाएगा आपका चेतन स्वरूप चेतना नामक जो स्वरूप है आपका वास्तविक स्वरूप है वो रह जाएगा जैसे सोना सोना खार जल जाती है सोना सोना रह जाता है जब हम अग्नि में सोने को तपाते हैं तो सारी खार जल जाती है उड़ जाती है गल के भाव वाष्प बन जाती है और वास्तविक स्वर्णा रह जाता है ऐसे ही हम इस ध्यान के द्वारा इस शारीरिक अहंता को जला देते हैं इस शरीर की अहंता को जला देते हैं और वास्तव में क्या बचता है हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप बच है। तो उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप के अहसास को करना या उसको लेना या उसको परसेप्ट करना वही तो हमारा मूल उद्देश्य है शाक्त तो उपाय कि हम विचार सुनने हो कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर अपनी चेतना को उगाड़ दे उसको एक्सपोज कर दें और उसको इंटीट्यू लेवल पर नाभिक के स्तर पर उसको समझ लें जैसे मस्तिष्क के स्तर पर तो से समझ में आ गई बात हृदय के स्तर पर उससे जब हमको प्रेम होता है उस विद्या से तो फिर समझ में आती और तीसरी होती नाभि का स्तर जिस स्तर पर समझ में आने के बाद में हम उसी में जीने लगते हैं वो हमारी समझ की पूर्ण विराम है पूर्णता है पूर्णा होती है वो पूर्णा होती तब होती है जब वो समझ हमारे नाभिक स्तर जाती यहां के स्तर पर तो हमको सबको आ जाती है जो जरा सी बात बतें हमको समझ में आता है हमको इंटेलिजेंट लोग हैं तो इंटेलिजेंस के स्तर के ऊपर उसकी थोड़ी सी महत्व है हार्दिक स्तर पर उसकी और ज्यादा महत्व है लेकिन सबसे ज्यादा महत्व है उसकी इंटरट्यू लेवल पर या अस्तित्वगत तो स्तर पर तो हमको यह बात तब समझ में आती है कि हम चैतन्य स्वरूप हैं जब हमको अपनी चेतना उगड़ी हुई प्रतीत हो और सचमुच में हम अगर, अगर अपने शरीर को जलते हुए देख रहे हैं और बाएं पैर के अंगूठे से निकलने वाले लपटे हमारे पूरे शरीर को घेर लेती हैं धीरे धीरे करते हैं। और हम बाएं पैर से लेते हुए यहां तक अपने आप को पूरे शरीर को जलते हुए देखते हैं तो देखने वाला कौध है आंखें भी जल गई मन भी जल गया मस्तिष्क भी जल गया विद्या भी जल गई जो जितनी अकल इकट्ठी करनी थी वो भी जल गई जो अंकार रखा था शरीर में वो भी जल गया जो कुछ पाल रखा था शरीर में वो भी जल गया तो इसको देख कौन रहा है किस आंख से हम देख रहे ये बात अपने आप उघड़ जाती है कि मैं चेतन स्वरूप हूं और मैं इस ब्रह्मांड में जब शुद्ध स्वरूप में होता हूं तो सारा ब्रह्मांड मेरा अपना ही विकास प्रतीत तो शुद्ध चेतना को एक्सपोज करने के लिए शुद्ध चेतना को प्रकट करने के लिए ये जो कालाग्निरुद्र वाला प्रयोग बताया गया विज्ञान धर्म में वो यहां पर प्रासंगिक है यहां पर इस तरीके से हम इस शरीर को शक्ति चक्र मानते हैं और उसका संहार करके उसको शुद्ध चेतन में विलीन कर देते हैं यहां पर तो शुद्ध चेतन में विलीन करने के बाद में हमारे अपना वास्तविक स्वरूप उगड़ जाता है और हमारा जो शरीर या देह अहंता है वो हमारी समाप्त हो जाती है और वो उसके अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवेश पा लेता है ऐसा योगी अपने वास्तविक शरीर पर हमको गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे प्रयोग हम कभी कभी क्या होता है कि बस सिर्फ यही से सुन के निकाल देते ऐसे सोचते हैं ये हमारे काम की थोड़ी पर क्या हमने कभी ऐसा प्रयोग 10 मिनट शांति से अकेले चित्त बैठ के करा कभी अगर हमने नहीं किया तो फिर हमारी समस्या है करने के बाद अगर ये नहीं होता है तो ठीक है ये सूत्र आपके काम का नहीं आगे बढ़ो दूसरा कोई सूत्र आपके काम में आएगा इसलिए जब तक हम इसको अपने हृदय से स्वीकार नहीं करते उस समय तक हम करने करके नहीं देखते हैं, तब तक हम कैसे मान के चलेंगे कि ये हमारे काम का है या हमारे काम का नहीं है इसलिए हमारे इस प्रयोग को जिसमें हम कलाग्नि रुद्र को अपने बाएं पैर के अंगूठे में लपटे उठाते देखते हैं और प्रयोग पूरे शरीर को से भस्म होते देखते हैं उस समय हमका अपने चैतन्य स्वरूप का वास्तविक स्वरूप उद्घाटित हो जाता है तो इस जगह पर हम जो योगी ये प्रयोग करता है उसके लिए समाधि और उत्थान में फिर कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम पूरे मिस्टिकल ट्रांस में होते हैं ट्रांस में क्या होता है जब हमारा किसी भी तरह का कोई विचार नहीं और शुद्ध चैतन्य पूर्ण जागरूकता शुद्ध जागरूकता हमारे सामने आती है वो स्वरूप हमारा उगड़ जाता है और जिस वक्त हम संसार के काम कर रहे होते हैं लोगों से मिल रहे हैं बात करते हैं सांसारिक काम करते हैं उस समय भी वो हमारा शुद्ध स्वरूप वैसे ही उगड़ा रहता है और उस वक्त हमारे सारे कार्य की जो डिविनिटी है सारे कार्य की जो दिव्यता है वह अपने स्वरूप में बनी रहती तो दिव्यता जब बनी रहेगी हर कार्य में हम अपने आप को उस चेतन्य से जुड़ा महसूस करते हैं उस समय हमारे कर्मफल की कोई संभावना नहीं होती इसलिए मतलब कि जब वह उस शिव दृष्टि से इस ब्रह्मांड को देखता है उस समय उसके सर्वोच्च पुरुषार्थ को वो प्राप्त करता है कि शक्ति चक्र संवार विश्व संहार जैसे उसने चक्र, शक्ति चक्र को सन्धन किया और उसका विश्व नाश, नाश किया तो विश्व का मतलब होता है भिन्नता की दृष्टि भिन्नता के दृष्टि को नष्ट कर देता है और एक है उसको हम संक्षेप में ले लेते हैं ताकि उसको हम अगली बार विस्तार से समझ सकते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेद है भोग संभव जब हम जागते हैं जब हम स्वप्न देखते हैं जब हम सोते हैं यह हमारी तीन सांसारिक स्थितियां हम तीन में से एक स्थिति में होते हैं या तो हम जाग रहे होते हैं या स्वप्न देख रहे होते हैं या हम सो रहे होते हैं तो हमारे तीन है सांसारिक स्थिति योगी की एक चौथी स्थिति होती है जिसको हम तुरैयावस्था बोलते हैं जब वो न जाग रहा है न स्वप्न देख रहा है न सो रहा है लेकिन वो अपने चेतन स्वरूप का आनंद ले रहा है वह चौथी स्थिति तो तीनों स्थितियां जागृत स्वप्न स्वरूप जागृत की स्वप्न की और निद्रा की तीनों उसी के अंतर्गत है उसी में समाई हुई है। उसी तूर्य अवस्था में समाई हुई है और वो योगी जिसने इस भिन्नता के संसार का नाश कर दिया है, जिसकी दिव्य दृष्टि खुल गई जिसको सब कुछ शिव में दिखाई दिखाया जिसको शिव दृष्टि मिल गई है उस व्यक्ति के लिए इन तीनों अवस्थाओं में तुर्र का आनंद लेना संभव है चाहे वो समय वो जाग रहा है चाहे स्वप्न देख रहा है चाहे वो सो रहा है तीनों अवस्थाएं जैसा कि अगले सूत्र में बताया है ज्ञानम जाग्रत। भिन्नता के ज्ञान की स्थिति जागृत में होती है। जैसे हम जाग रहे हैं अभी हमारा सांसारिक जागरण है जिसमें हमको क्या मिलता है भिन्नता का ज्ञान आज ऐसा हो गया आज वैसा हो गया यह चीज अच्छी सुन ली ये चीज बड़ी बेकार न्यूज सुन लिया अपन ने इस तरह हमको सब कुछ भिन्नता के ज्ञान में हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं तो ये हमको जो ज्ञान मिलता है रोज हमारे कान से आंख से नाक से जबान से त्वचा से पांच ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है वह भिन्नता का ज्ञान है दूसरा है स्वप्नों विकल्पा इसका अगला सूत्र है नवा सूत्र है स्वप्नों विकल्पा स्वप्न में जो को हम देखते हैं वो वहां पर एक ही इंद्रिय काम करते है। अभी ऐसे में हमारी पांच इंद्रियां काम करती जाग जागत आंख नाक कान त्वचा घ्राण लेकिन स्वप्न में मात्र मन नाम की छठी इंद्रिय काम करती मन काम करता है लेकिन मन को प्रकाश कौन दे रहा है प्राण प्राण को प्रकाश दे रही चेतना ने कुल मिला के वो चेतना ही काम कर रही वहां पर और मन ने जितने भी वहां पर मनोजन्य कृत्य तो किए जैसे आपने सपने में देखा कि एक रेलगाड़ी दिखी सपने तो में एक हवाई जहाज दिखा यह हवाई जहाज कहां से बना उसी चेतना से बना रेलगाड़ी दिखी तो कहां से बनी उसी चेतना से बनी अभी हमने लिखा कि हम कार चलाते जा रहे हैं सपने में तो कार भी मेरी चेतना से बनी वो मेरा शरीर भी उस चेतना से बना और सड़क भी उसी चेतना से बनी किसी ने आके हाथ देकर रोक ली कार तो रोकने वाला भी मेरी चेतना का ही विकास है वहां पर एकमात्र कर्ता मेरी चेतना है तो उसी चेतना के विकास के रूप में मेरे भिन्न भिन्न क्रिएटिव पार्ट्स हैं जैसे कि हम शिव संसार को बनाया अपनी चेतना से लेकिन हम निद्रा स्वप्नावस्था में अपनी चेतना से एक विश्व का निर्माण करते हैं जो उसमें जंगल भी है सड़क भी है कार भी है मोटर भी और पता नहीं कितनी तरह की भिन्नता है उसको हम उसमें तो यही हमारे इंटरनल परसेप्शन विकल्प का संस्कृत में मतलब होता है इंटरनल परसेप्शन भीतरी भीतरी एहसास आंतरिक एहसास इंटरनल परसेप्शन उसका नाम है विकल्प तो स्वप्न में हमको भीतरी एहसास होता है इंटरनल परसेप्शन होता है और अगला सूत्र है अविव्यको माया सोषुप्तम लेकिन जब हम सोते हैं तो हम समस्त विवेक का त्याग कर देते हैं। तो उस परिस्थिति के लिए हम अगले हफ्ते में विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि अब समय हो चुका है करीब और एक बार इस बीच में हम उन 36 तत्वों को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे चल रहा है। उन 36 तत्वों को फिर से रिवाइज करेंगे जिन जिनके लिए हमको सदा ही अपने मस्तिष्क में उसको याद रखना है ताकि हम इन सब क्योंकि उसका समग्रता से समझने के लिए कुछ बातें हैं हमारी विधियाँ चेतन मात्मा छत्तीस तो इनको सबको विस्तार से ध्यान में हमेशा रखना सब जरूरी भी तो आज बस इतना ही इसके अगला